रंगबल्ली की माला और गोपी चंदन से मंडित देवर्षि पंद्रह वर्ष की इसी अवस्था से अत्यंत सुशोभित होते थे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 मेरा सदन सार्थक हो गया और मेरा तन मन एवं जीवन खार्थ हो गया जो काम तथा क्रोध से रहित है उन देवर्षि देवर्षिषिरोमणी महात्मा भगवान नारद को नमस्कार है प्रभो आज्ञा कीजिए आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं देवताओं के समान देदीप्यमान दिखाई देने वाले देवर्षि नारद राजा का यह विनय युक्त वचन सुनकर मन ही मन श्रीहरि से प्रेरित हो उन नृपश्रेष्ठ से बोले नारद ने कहा यादवराज महाराज पृथ्वीनाथ तुम धन्य हो तुम्हारे भक्त भाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस भूतल पर निवास करते हैं तुमने पूर्व काल में मेरे ही कहने से क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्वारिकापुरी में सुखपूर्वक संपादित हुआ था उस यज्ञ के अनुष्ठान से तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति फैल गई थी राजसूय तथा अश्वमेध इन दो यज्ञों का संपादन चक्रवर्ती नरेशों के लिए अत्यंत कठिन होता है परंतु राजेंद्र तुम हरिभक्त सम्राट हो अतः तुम्हारे लिए दोनों सुलभ हैं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 द्विजघाती विश्वहंता तथा गोहत्यारे भी अश्वमेध यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं इसलिए संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है निपश्रेष्ठ जो निष्काम भाव से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह भगवान गुणोध्वज के उस परम धाम में जाता है जो सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है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 उग्रसेन बोले देवदेव जगन्नाथ जगदीश्वर जगन्मय वासुदेव नाथ मेरी बात सुनिए हरे मेरे बेटे कंस ने बड़े बड़े असुरों के साथ मिलकर बिना अपराध के सहस्त्रों बालक मार डाले हैं गोविंद उस पापी की मुक्ति कैसे होगी बालघाती कंस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 मैं कंस के उद्धार के लिए किस उपाय का अवलंबन करूं जगत आज नारद जी ने जो बात बताई है उसे सुनिए ब्रह्महत्यारा विश्वघाती तथा गोघातक भी अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से शुद्ध हो जाता है उस यज्ञ में मेरा मन लग गया है यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसका अनुष्ठान करूं श्री गर्ग जी कहते हैं उग्र की यह बात सुनकर मदन भगवान श्री कृष्ण मन ही मन बड़े हुए और पृथ्वी पृथ्वी से पीड़ित देख इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, मैंने अनेक बार का भार भार उतारा है भूमंडल में अब तक है ही उसका निवारण अश्वमेत यज्ञ से ही होगा के, के अवसर पर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं युद्ध के मैदान में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 करने वाले भगवान श्रीकृष्ण का यह कथन सुनकर उस समय राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और यह उत्तम भचन बोले राजा ने कहा गोविंद देव अब मैं यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान अवश्य करूंगा और वह आपकी कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा अब आप अश्वमेध का सारा विधि विधान मुझे विस्तारपूर्वक बताइए राजा का यह वचन सुनकर विस्तृत यश वाले भगवान श्री कृष्ण बोले जदुकुल तिलक महाराज अश्वमेध यज्ञ की विधि आप देवर्षि नारद जी से पूछें ये सब कुछ जानते हैं अतः आपके सामने उसका वर्णन करेंगे राजन श्रीहरि का यह वचन सुनकर यजराज उग्रसेन आनंद मग्न हो गए नरेश्वर उन्होंने सभा में बैठे हुए देवर्षि से इस प्रकार पूछा देवर्षि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा कैसा होना चाहिए उसमें भाग लेने वाले श्रेष्ठ जीजों की संख्या कितनी होनी चाहिए ब्रह्मण उसमें दक्षिणा कैसी हो तथा मुझ यजमान को किस तरह के व्रत का पालन करना चाहिए या सब बताइए नारद सुनकर देवताओं के दर्शनीय देवर्षि नारद के ऊपर प्रेम पूर्ण दृष्टि डालकर मुस्कुराते हुए से बोले श्री नारद जी ने कहा महाराज यज्ञ पुरुषों का कथन है कि इस यज्ञ में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अश्व का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 करना चाहिए सोने के पत्र पर अपने नाम और बल पराक्रम का सूचक वाक्य लिखकर उस अश्व के भाल में बांध देना चाहिए तथा जगह जगह यह घोषणा करनी चाहिए समस्त राजा लोग सुने मैंने यह अश्व छोड़ा है यदि कोई राजा मेरे इस श्याम कर्ण अश्व को अभिमानवश बलपूर्वक पकड़ लेगा उसे बलात्पराश किया जाएगा नरेश्वर